मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग सलामी जिंदगी कार्यक्रम करते हैं हर संडे एक बजे आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और संडे का दिन आपका छुट्टी का दिन होता है बहुत ही अच्छा लगता है छुट्टी का दिन हम लोग एन्जॉय करते हैं खुशी होती है पूरे परिवार से मिलना होता है वैसे डेली रूटीन में सोमवार से शनिवार तक तो सब अलग अलग जगह पे काम पे जाते हैं इकट्ठा मिलना नहीं होता लेकिन छुट्टी के दिन जब हॉलीडे होता है या छुट्टी का दिन होता है तो हम लोग साथ में मिलते हैं परिवार वाले तो आइए आज के दिन आपका भी खुशी का है और मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है और हमारे साथ सीनियर सिटीजन सिक्सटी रनिंग में दुर्लभ भाई जी हैं गुजरात सूरत से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे शख्सियत हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आइए आप सभी की तरफ से दुर्लभ भाई का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी में नमस्कार और धन्यवाद दुर्लभ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बात होगी आपसे आपके जीवन के बारे में मैंने सुना काफी अच्छा संघर्ष आपका रहा लेकिन फिर भी आप इन संघर्षों में मुश्किलें जो भी आए, उसको मेहनत करके पार किया है तो मैं सबसे पहले कि आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम दुर्लभ भाई मैं सूरत से हूँ ओरिजिनल गांव में सौराष्ट्र में शिप ब्रेकिंग यार्ड के बाजू में मनार भावनगर डिस्ट्रिक्ट और मैं खेड़ूत परिवार से किसान परिवार से आया हूँ मेरा फादर और मदर दोनों बहुत जैफ वैफ़ तक जिए फादर आ, 96 की उम्र पे चल बसे वहाँ तक उसने आंखें कान बहुत तेज थे <laughs> और किसी का सहारा जी ये तक तभी तक किसी का सहारा नहीं लिया लकड़ी या बेटे के हाथ के सहारा नहीं लिया हमारा फैमिली बहुत बड़ा है और आ, सभी बहनें भाइये बहुत बहुत बहुत सुखी हैं सभी का बिजनेस नौकरी बहुत, बहुत अच्छा है और खेती के हिसाब से महीने महीने भी खेती की है बिजनेस करते करते भी थोड़ी खेती की है और मैं ग्रेजुएट बीएससी एस सी माइक्रोबाइलॉजी किया है मेरा वाइफ उस भी उसने भी बीए तक का पढ़ाई की है एक बेटी दो बेटी और एक बेटा है बेटा मेरे साथ बिजनेस में है बेटी और एक जमाई वो भी मेरे साथ बिजनेस में है और एक बेटी कनाडा स्थायी हुई है दामाद इंजीनियर है दुर्लभ है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आप सौराष्ट्र गुजरात से बिलोंग करते हैं तो हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है आपको लेकिन आप गुजराती भी बोल सकते हैं बीच बीच में जो शब्द आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे रेडियो मजबून को सुनने वाले गुजराती भी अच्छी तरह से सुनते हैं समझते हैं सांबड़ सांभर्चो तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप गुजराती शब्द भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी के बारे में बताएं कि वो 96 सिक्स ईयर्स तक बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते थे तो उनसे आपने क्या सीखा उनसे उनके साथ में बिताए हुए कुछ पलों के बारे में बताइए कुछ छोटे बचपन के प्रसंगों के बारे में बताइए या कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमारा डांट डपट होता है पिताजी के साथ कभी बहुत प्यार मिलता है तो दोनों चीज़ें आप बताइए जी का स्वभाव बहुत शांत था वो कभी डांटते नहीं थे लेकिन वो एक सहज भी ऐसा बोला ना तो भी बहुत तो सभी को दुख लगता था कि कितना भी डांट दिया उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई वो जब तक जिए कभी हम आठ भाई हैं किसी के सामने हाथ लंबा नहीं किया अपना स्वावलंबन और मैं भी ए, मेरा जीवन भी ऐसे बिताना चाहता हूँ मुझे भी कभी बेटे के या दूसरे के साथ आप वो कुछ मांगना ना पड़े दुर्लभ भाई बहुत ही अच्छी बात आपने अपने पिताजी का बताया कि वो उन्होंने अपने पूरे जीवन पर स्वावलंबी के रूप में जिया किसी के सामने हाथ नहीं पिलाया आठ बेटे होते हुए भी उन्होंने अपना जो स्टेटस है वो बना के रखा 96 एज में भी तो चलिए आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं उनके जैसा जीना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा आपके पिताजी को आपने याद किया है तो पिताजी के लिए कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहते कौन सा गाना आपो जो हाँ, आपो। बुलो भले बीजू बाप ने बुलशो नहीं दुर्लभ भाई बहुत ही प्यारा सा भजन आपने याद कराया है और ये गुजराती भजन हमारे सभी गुजरात के जो लिस्नर्स हैं खास सुरेश जी जोटाना महेश भाई मोदी और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे उन सभी लोगों को भी अच्छा लगता है और बीच बीच में वो इस तरह के गाने खास करके माता पिता के बारे में हमारी गुजरात में ताफ़िर रहते हैं वो भी माता पिता को बहुत याद करते हैं उनकी सेवा करने के लिए बीच बीच में मैसेज भी करते हैं और उनके लिए ये गाना बहुत अच्छा रहेगा उन सभी को भी अच्छा लगेगा और आपके पिता को याद करते हुए उनके लिए खास गाना आपकी और से चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत भजन को आप सुना है रिन्ध वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मस्क तेरा रहो देखा बाप के कंधे चढ़ सेवा बड़ी ना होगी कोई ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और सिक्सटीफाई रनिंग में हमारे साथ है दुर्लभ भाई जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने माता पिता को याद करते हैं और उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं तो क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़े शिक्षक और सबसे आदर्श हमारे माता पिता ही होते हैं बाद में जीवन जब हम लोग जीना शुरू करते तो और, और लोग मिलते हैं लेकिन जो प्यार है जो स्नेह है वो माता पिता के द्वारा ही हमको मिलता है जिसे हम लोग जीवन भर याद करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी में दुर्लभ भाई एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आप बचपन में कहाँ पढ़े कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में आपने पढ़ाई किया अपने स्कूल लाइफ के बारे में एजुकेशन के समय के बारे में कुछ बताइए मैंने प्राथमिक शिक्षण गांव में ही लिया वहाँ हमारा हेडमास्टर था तो वो 80 साल की उम्र में 80 के या 85 आ, की उम्र में मिले तो भी मुझे पहचान गए और अ, मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बात याद नहीं थी वो ये सर ने बताई अच्छा। <laughs> वो म, मुझे एक बगीचा का शौक था गांव में तो उसका नाम शालीमार रखा था और दूसरी भी अमुक बातें वो सर ने बताई थी वो आगे चार पाँच साल पहले ही बताया उस सर ने और कॉलेज में भी सभी अभी भी वो प्रोफेसर थे सभी के साथ घरेलू संबंध बनते और अभी भी हैं एक बहन अमेरिका थे तो कांटेक्ट नहीं था खन, आ, कुछ सालों से तो पंद्रह दिन पहले कांटेक्ट हुआ तो बहुत खुश हुए और बुला रहे है कि आठ दस दिन हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ अच्छा। <laughs> प्रोफेसर है लताबेन भावनगर बी सरपीपी इंस्टीट्यूट में बहुत से सर एक महसाणा से एक बीपी पटेल साहब है वो भी हमारे घर पे भी आते हैं और हम भी वहाँ जाते हैं दूसरा बी एच पटेल एक सर था जोअलॉजिक्ड ऑफ डिपार्टमेंट वो भी हमारे घर बार बार आ गए है और बहुत खुश होते थे हमारा वहाँ खेती है समुद्र है धूपशा है सभी देखते तो बहुत खुश होते हैं ऐसे सभी स्टाफ के साथ बहुत घरेलू संबंध है कॉलेज बोला ना प्रोफेसरों बी अच्छा, अच्छा। एस सी माइक्रो बायोलॉजी की है मैंने लेकिन इस बिजनेस में या जॉब में इसका उपयोग नहीं किया <laughs> क्योंकि नौकरी मुझे बहुत पसंद नहीं थी प्राइवेट बिजनेस पसंद था इसलिए मैंने बिजनेस अपनाया मतलब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने कॉलेज लाइफ के बारे में और जिस तरह से हम लोग अपने जीवन जीते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई पढ़ने के बाद नौकरी करना हमें अच्छा नहीं लगता हमें बिजनेस करना अच्छा लगता है तो फिर पढ़ाई उसमें बिज़नेस में नहीं काम आता बिज़नेस में तो बिज़नेस की बातें ही काम आती हैं तो किस तरह का आपने बिज़नेस किया और उसमें कैसे आपको सफलता मिली उसके बारे में बताइए बिजनेस में मैंने शुरुआत से ही डायमंड का बिजनेस लिया बिजनेस बिजनेस बहुत छोटा किया लेकिन बहुत शांति से बिगर रिस्क और बहुत अच्छा किया है हुँ हुँ और फाइनेंस आपको कहाँ से किया फाइनेंस वहाँ मैंने कहाँ से लिया नहीं है इसमें से थोड़ा थोड़ा कमाता गया और बिजनेस बढ़ाता गया दुर्लभ भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बिना फाइनेंस के ही आपने बिजनेस शुरू किया और थोड़ा थोड़ा कमाते हुए उसको बढ़ाते गए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लेसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा कई बार हम लोग एक बात आपसे सीखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हम लोग बिजनेस करना बना फाइनेंस की बात आती है और कोई भी दुकान लो या फिर कुछ भी करो कुछ ना कुछ फाइनेंस तो लगता है लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को देखा और आपके पास जो कुछ था उसी से आपने शुरू किया और उसी से आप जितना कमाते थे उसको बढ़ाते जाते थे तो ये बहुत ही अच्छी सीखने की बात है आपसे क्योंकि कई बार हमारे स्कूल के बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चे सोचते हैं कि बिज़नेस करना है लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं ऐसी बातें उनके बीच में आती हैं तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप प्रेरणा ले सकते हैं बिना फाइनेंस के भी आप बिज़नेस चाहे दिल होनी चाहिए मेहनत होनी चाहिए लगन होनी चाहिए जो आप कर सकते हैं मैंने तो बिदा फाइनेंस बिजनेस किया लेकिन मेरे दामाद को भी ए, मेरे बिजनेस में लिया उनके पास भी पैसे नहीं था मैंने भी नहीं दिया और वो भी आज अच्छा। मेरा सेट बन गया अच्छा <laughs> अच्छा थोड़क <laughs> <laughs> टूंक तो में कहू धंधाम बिजनेस तो ना गुजराती में समझा समझाश ना अत्य हाल में हूँ बिजनेस करूच थोड़ा थोड़ा बहुत रोकाण कहीं जरूर नहीं टाइम नहीं थे, बिल्कुल नहीं मारो पी मई है ये भागीदार है एनों एनी जमाई पास बिलकुल मूड़ी नीती तो अत्य वेल सेट है थोड़ा टाइम में बीजा तो एक नानो भाई नहीं। नहीं। ना भाई है ये अमेरिका है डायमंड एक्सपोर्ट करू चु थोड़ा तो ये हैप्पी है बधा रोकाण वगैरह अँ थोड़ा मैंने व्याजे अपाया धंधो ए टूक में नहीं। चारे ने वगर है। थोड़ी -थोड़ी था जमाई मुझे लगता है की हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए है रिडम नाइन एफ एम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कते रहो त I'm um. not afraid. योग धारणा से कुटिया बनाई शांति स्तंभ बनके खड़ा है सिपाही दृष्टि में शिव पिया जी को है समाए, परम हंस बन वो मोती लुटाए अव्यक्त रथ लिए वो सेवाएं करता है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है 65 रनिंग में भी दुर्लभ भाई हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और उन्होंने बिना फाइनेंस के बिजनेस करते हुए अपने दामाद को अपने भाई साहब को भी इस बिजनेस में एड किते गए और आज वो अच्छी लेवल पर हैं और बहुत ही अच्छा तरह से अच्छी तरह से बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए दुर्लभ भाई का फिर स्वागत है ब्रेक के बाद और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं मुश्किलें आती हैं तो कौन सी ऐसी मुश्किल की घड़ी आपके जीवन में आई थी जिसके बारे में आप बताना चाहें हमारे सभी श्रोताओं को बताइए और कैसे उस मुश्किल घड़ी से फिर पार हो गया मुश्किल तो बहुत आई कारण कि धंधा में दगा न तो घणु थाई पे लक्ष्य नहीं आपने ने एने छोड़ी आप धंधा में ध्यान आप सक्सेस थी या पाछा एम धारो के के कोई भागीदारगोप हो डायम धंधो है एट कोई धीराण कर ना आया हो बदा बने किस्साओ पक्ष नहीं आप धंधा तरफ ध्यान आप आग आ सकता है दुर्लभ भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बिजनेस में जब आप शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हुई कि नुकसान भी हुआ लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आप सिर्फ बिज़नेस के ऊपर ही ध्यान दिया और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी माल लेके जाती है फिर वापस नहीं करती हैं कई लोग पैसा कम देते हैं फिर रह जाता है तो उनसे पैसा लेने में भी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं बाद में फिर ऐसा करते करते कई चीज़ें जो है आपके पास नुकसान भी हुए लेकिन उन चीज़ों को आपने नहीं देखा और आप बिज़नेस की तरफ कॉन्सनट्रेट किया और बिज़नेस करते करते आज अच्छे मुकाम पर है वैसे कहते हैं कि ज़िंदगी में जब तक हम लोग ठोकर नहीं खाएंगे ठाकुर नहीं बनेंगे तो ठोकर खा के आपने ठाकुर बन के बैठे हैं आप तो अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने खेती के बारे में बताया आप भी खेती करते हैं तो किस टाइप के खेती आपके यहाँ होती हैं, कौन सी खेती आप करते हैं उसमें कैसे आप अपने आप को टाइम देते हैं वैसे मैं खेती में बहुत टाइम नहीं देता हूँ खेती साइड बिजनेस जैसे करता हूँ गन्ना की खेती है और मैंने दो दो तीन साल मैं फ्री था तो भिंडी से दूधी दूधी क्या वेज़ी बोलते हैं हाँ वेजिटेबल्स बनाए उसमें कमाया नहीं है लेकिन ज्ञान पूरा मिला <laughs> और डोम मैंने डोम भी बनाया था अपनी जमीन में डोम किस वो डोम दौ, डोम पहला ग्रीन हाउस बनाते हैं अच्छा, ग्रीन बना ऐ, ऐसे ग्रीन हाउस नहीं बनाया वो खाली कपड़ा ही था मगर तीन तीन महीने में डोम पवन ने उड़ा दिया ओ, और फिर वो, वो सारे तो लेकिन उसको किसी से आपने आइडिया लेके बना रहे थे खुद ही बना ना वो तो गवर्नमेंटी हाँ हाँ, सब्सिडी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी भी गई मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट भी गया, भी गया। अच्छे, अच्छे, अच्छे। फिर से लगाते तो और ज्यादा नुकसान होता हाँ हाँ हाँ। इसलिए फिर उसको रिपेयर नहीं किया तो आपके यहाँ में कोई सक्सेस हुआ है उस डोम से डोम से बहुत सक्सेस नहीं होते हैं ड्रिप लाइन में सक्सेस होते हैं ड्रिप लाइन में डोम में क्या होता है उसकी प्राइस नहीं मिलती है यहाँ ऑर्गेनिक खेती इसमें बहुत बनती है तो उसकी प्राइस नहीं मिलती नहीं है बड़े पाया पर जो कोई लोग कंपनी करते हैं तो उसको प्राइस मिलती है मार्केट में उनकी प्राइस नहीं मिलती है ड्रिप लाइन में सक्सेस होते हैं क्योंकि उसमें पानी की बचत होती है फसल भी ज़्यादा वो क्वालिटी भी अच्छी होती है क्वान्टिटी भी ज़्यादा मिलती है, मिलती है। ड्रिप में फायदा होता है कितने समय आपका। अभी खेती चालू है लेकिन वो, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट गन्ना पकाते अच्छा, हैं वहाँ सूरत में ज्यादा गन्ना ही ठीक रहता है हाँ जमीन के हिसाब से और पानी बहुत मिलता है ना तो गन्ना और मेहनत भी ओछी होती कम मेहनत में ज्यादा कमाई होता है चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाई अगर सुन रहे हैं इस वक्त तो खेती करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है अगर हम लोग गवर्नमेंट का स्कीम भी मिलता हो लेकिन जैसे कि नई नई चीज़ें आती है ग्रीन हाउस सिस्टम जिसके बारे में हमें जानकारी पूरी नहीं होती है और वो चीज़ें हम लोग जब करते हैं हवा वगैरह तूफान आता है तो बह निकल जाता है तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे करना पड़ता है तो ऐसे चीज़ों को हमें भी सोच समझ के ही नए चीज़ों को लेना है और साथ में जो रेगुलर हमारी खेती है जिसमें ड्री ड्रीप डी, इरीगेशन के बारे में बताया दुर्लभ भाई ने तो वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि डीप इरिगेशन में आपकी पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है गुणवत्ता वाली होती है क्वालिटी वाली होती है क्वांटिटी वाली मिलती है, है तो आप ड्रीप इरीगेशन जो सिस्टम है ऑटोमेटिक तो स्टार्टर हो ड्रीप इरीगेशन में ऑटोमेटिक स्टार्टर हो तो रात जरा लाइट आए तरह शुरू थी जाए ना बंद थी जाए तरफ ऑटोमेटिक बंद थी जाए गम्मे तेरे पानी वालों तो चौबीस कलाक तो हाजर वगैरह पेलू थी सके पा आपी सके पाक ने। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डीप इरिगेशन लगाने वाले हाँ मेरे भाई बहने शायद समझ रहे होंगे कौन सी बात ये बता रहे हैं और इसके साथ में वो जो छोटा मशीन होता है ऑटोमेटिक मशीन लाइट गया तो भी अपने आप पानी बंद हो जाएगा लाइट आते ही अपने आप चालू हो जाएगा तो ये एक स्टार्टर जैसा काम करता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डीप इरीगेशन बूंद बूंद सिंचाई का अगर आपने अपने खेती में लगाया है तो ठीक है नहीं लगाया तो उसको जरूर लगाइए उससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं पानी की बचत होती है और आपकी खेती भी अच्छी बनती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि दुर्लभ भाई आपके जीवन में आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं ठीक है आपने बोला आठ भाई हैं तो आठ भाई के आठ परिवार अगर हो जाए सोलह तो ऐसे ही हो गए और फिर उनके बच्चे गिनेंगे तो और डबल हो जाएंगे नहीं सकते। <laughs> तो इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठा रहते हैं कि कैसा क्या रहते हैं अलग अलग रहते हैं कैसे बताइए <laughs> बदा इतना बढ़ा आठ भाई छे बदा जुदा जुदा है चार भाई अमेरिका या या मारी साथे सूरत मा बे भाई वतन मारे वेल सेटल बदा सुखी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सब अलग अलग रहते हैं अपने अपने काम धंधे करते हैं और बहुत या, अच्छा या, काम कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रीड मोत वन नाइनटी पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुना है तो चलिए किसान भाईयों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर बात करते हैं दुर्लभ बाई से आप सुनाया है रेडो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो श्री कृष्ण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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में दुर्लभ भाई हमारे साथ है और सौराष्ट्र गुजरात से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और गुजरात में खास करके सौराष्ट्र में जो है हीरे का व्यापारी लोग बहुत हैं तो उसमें ये भी एक हैं और हीरे का बिजनेस करते हैं तो अच्छी बात है आइए मैं चाहूँगा कि अब जैसे सौराष्ट्र खुद एक अच्छा टूरिज़म प्लेस है उसके साथ में पूरे भारत में आप अलग अलग जगह पर बहुत आपका जाना हुआ है बिज़नेस के सिलसिले में परिवार को ले घूमना हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी यात्राओं के बारे में भारत की यात्राओं के बारे में बताइए सौराष्ट्र में तो थोड़ा कम घुमा हूँ लंबी टूर बहुत की है हिमालय मुझे बहुत अच्छा लगता है हिमालय में चार बार हिमालय में चार वक्त मैं वीस वीस पच्चीस पच्चीस दिवस ट्रैवल कर शू कह प्रवास काश्मीर शुरुआत काश्मीर थी करी ओग्स सौ छियासी में काश्मीर में वीस पच्चीस दिवस में चार मित्रों ने ड्राइवर साथ गाड़ी लैने गया था खूब मजा आई तेरे पी चारधाम यात्रा एट काश्मीर काश्मीर नहीं हिमालय चारधाम यात्रा ये एम खूब मजा आई पी दार्जिलिंग सिक्किम व दार्जिलिंग सिक्किम में सारो लागू कारण के वातावरण त्या सरस ने खावा पीवा सारूँ भाषा अपनी बधी त्या बदा समझी सके इले ते मजा आई पी एक टूर साउथनी करी तो साउथ में कन्याकुमारी सुधी ऊँटी कोड़ाई केनाल त्या मजा आई खास तो मैंने थोड़ी ठंडी हो तेमारे मजा आए तो अमेर तो मित्रों ये ने फरता हो तो तीनल पब्लिक है य तो के बुँ ओन आम त कपड़ा ने बदरी फरता है अब नेचरल जो चालू ड्रेस में फरता हुई है एट आम थोड़ कोलू लगे मजा आए अपन एट भारत में लगभग एक केरल बाकी रही गई क्या जवाब इच्छा है आज हिमालय और साउथ और दार्जिलिंग और कश्मीर सब जगह आप घूमें हैं सिर्फ केरल आपका रह गया है और वो भी आप घूमने वाले हैं ऐसा आप बता रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा जैसे कि हिमालय की बात आप बता रहे थे जहाँ धाम की यात्रा किया तो उसका विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आप चारधाम में देखें चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ वो चार धाम बोलते हैं ये चार धाम जो यार एम गंगोत्रीन जवा रस्तारे खूब कूदरती सौंदर्य खूब है एम मजा आए कारण के नदी ने कांटे कांठे जवा बहुत सरस कुदरती सौंदर्य है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको केदारनाथ बद्रीनाथ और यमुना और गंगा जो है वो बात ही अच्छा लगा और वहाँ पर नेचुरल जो सीनरीज थे चलते फिरते आप देख रहे थे पानी के बीच में से भी आपको जाना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा आपको वो नेचुरल चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करती हैं और वैसे ही कुदरत की देन है कि कश्मीर भी ऐसे ही नेचुरल वादियों से भरा हुआ है सिक्किम भी एकदम नेचुरल वादियों से भरा हुआ है जहाँ पर जाते ही हमें एक अलग फीलिंग आती हैं और उन सारी चीज़ों को देखकर हमें बहुत खुशी होती है और बार बार जाने की भी इच्छा होती है। अभी देश की यात्रा के बारे में दुर्लभ भाई बता रहे थे कि अभी देश के बारे में वैसे ही विदेश की भी यात्रा उन्होंने की है कौन कौन सी जगह पे आपका जाना हुआ विदेश में उसके बारे में बताइए विदेश में हमारे मेरी दीकनेडा रहे त्या जवाब तो एस मैं रजा ली दी थी ए लगभग हजारक किलोमीटर सुधी फैरिया त्याय पर्वतमाला बरफ ने बधाई अने त्यासोली है तो हाउ एकदम एम पहाड़ी विस्तार में छ महीना बरफ रहता होने महीना बरफ ना हो तो ये पहाड़ी विस्तार में खिस्कोली कई रीते रहती है अपने अचंबो लगेट बदी मई जाए खाए न तो हाथ पर चढ़ी जाए अने खा लाई जाए अने आप गुजराती एट गुजराती आप खाऊ ने ए भाव पे अपने जो पे भूरिया होने खाव खड़ा प्रयत्न करें तो एनी ना जाए प्राणी नहीं अपना प्रत्ये माया जी त्या तरह तो एटली बड़ी ठंडी नती पर गमे तेरे पवन ने वींडी कह एकदम पवन लागवा ख बरफ पर त्या मइनस मैनस फोर्टी सुधी पहलू थी जाए टेम्परेचर तो बी एक वक्त इच्छा है कि माइनस फोर्टी होते त्या जवने पी त्रीप हम फेमिली त्यां लग्न प्रसंगे तरण वक्त अमेरिका जवा थ तो त्यालो अपने कोलोराडो कोलोरोडा नदी खीणो जो तो बहुत भव्य खीणो ते आखा नखा पहाड़ अंदर नदी में उतरी जाएने एटली ऊँडी खीणो है ऊपरती कांठे थी जो है तो सीधो नीचे ब्रिज बनेलो नदी पर तो ये ब्रिज खाली दौड़ा जटो लगे एटली ऊँडी नदी अने पानी तो नदीन पाने अमुक जगह देखाय पा वे तो। कारण त्रा चार राज्यों ने पाणी पूरु पड़े डेम है डेमन नाम तो यार राज्य में पूरु पड़े एवडी नदी तो है ये ए तले, ए तले आ, तो छता नदी से खाली धोरियो अपने कही एटली बड़ी ना लगे अंदर प्लेन में हों नो बैठो प्लेन अंदर ये मुसाफरी करे नदी कोतरो में एटली सरस नदी है पी त तो एक बीजी विशिष्टता जी जैसे आप हजारों वर्षों पहला पाइन के एवं वृक्षों अपने हिमल में जो वृक्षों से हिमलय में तो ये वृक्षों बहु जहला प्रवास कर याद नहीं आहु मोटा वृक्षों ज जमीन में दटाई गांजारों वर्षो कदाच लाखों वर्षो थे तो ये अतर पत्थर थी गया है mm. तो ये पत्थर ए आखी स्नो पड़ो होने आखो दवा में एक कोलोराडर की खीणों पर खीणों थी एवा गया तो सवार में चार एक दावाजू बरफनी चादर पथराई गए थी क्या एक झाड़न पंदड़ू तो तब ना जुओ कि बरफ वगैरह बरफ, पच्छी, पच्छी बरफ <laughs> मुटा -मुटा, हो जयरे पीछे बपोर पी रिटर्न थे भाग्यज क्या बरफ तो एट्लेनो एन अनुभव करो टॉरंटो केडा गया तेरे टॉरंटो पहलूँ जी थी आप जाइए मोटी नदी मोटा मोटा नाइग्रा धोत नायग्रा धोध बहु भव्य आलि एकदम बहुत विशा है कैनेडा बाजू थी जो मजा आए तो ये जो तो दुनिया ने अजायबी मनाम है नायग्रा धोध पी न्यूयॉर्क में स्टेचू ऑफ लिबर्टी ए जो ऊंचा ऊंचा अपन ने आख अमेरिका ने बधु जो मोटा भागे में एटली बड़ी स्पेस हो जमीनों ने मकाने वीचे ने रोड रस्ता ने एट्ला बढ़ा विशा हो पर न्यूयॉर्क एटू बध गीत है कि एट अपने इंडिया में जवाब मैं एट नजीक नजीक मोटा मोटा सौ सौ मल ट होना करता जगह छोड़िए बाकी ते मकान जुओ तो, तो एकर एकर बे एकर पांच पांच एकर मका जनरली पची तो मेरीलेंड में गो तो त्या रोड उपर निकली बिचारा एक्सिडेंट पर मरी जाए पुष्क अ रणना टोला खेती तो बदे ज्याज टाइम मिलो बदामना खेतरो कैलिफोर्निया अमेरिका में तो ये दुनिया ने लगभग एशी टका बदाम त्या तो बदाम ना खेतरो जया पी द्राक्षना खेतरो संतरा ने पुष्क बढ़ा बदतना पी वृक्ष त्या एक सिकोया पार्क से एले थी नजीक में लगभग सौ दौ सौ मईले कदाच तो ते सिकोया पार्क एवं झाड़ है कि एनी अंदर थी आख रोड बना तो रोड पर एटलू मोटू राउंड में झाड़ है लगभग त्र सौ तौ चार सौ चार सौ फूट बहु विशिष्टता हो ज्या जुए त्या पी डोलफी शो जुए तो ये तो बहुत अद्भुत अपने कल्पना तो कर सकी एवं खेल करें मणस ना समझी सके एटल पटावेली हुई बीच जो है त्याना तो अपना बीच में एकदम स्वच्छता क्या नी कचरो मणस मणसों ने अपने एम कही है कि भाई अपना इंडिया में बधु सार विदेश खराब है भाई वो मन बहु ना लग्यू कारण के त्या मणसो भले अपने खराब चित्रे यदी रीतेम के स्वच्छता तो खरीच पीमदारी अँप आप नफा मैट अथवा तो पोता लाभ मैट गवर्मेंट ने कि कूदरतने के बीजाने के भाईओ बीजा ने कि गमेट नुकसान मणस कर सके त्या विचारता राष्ट्रभावना है पीछे मणसों मणसों प्रत्ये प्रेम है खरे खर अद्भुत है दुर्लभ भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपने देश और विदेश के बारे में बताया और विदेश में जो चीजें आपको अच्छी लगी उसके बारे में आपने बताया विदेश में जा पर आप अमेरिका कैलिफोर्निया और ये सारी चीजें लिबर्टी का जो स्टैचू है वो सारी चीजें आपने देखा और समुन्दर का किनारा और आइस भी देखा आपने जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो जम जाती है और फिर बाद में वापस रिटर्न आते वक्त तो बर्फ़ निकल गई थी तो इस तरह की कई चीज़ें जो है आपको देखने को मिला और स्वच्छता भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखा वहाँ पर जो हमारे भारत देश में उसकी कमी है और उसके साथ में आपने ये भी देखा कि वहाँ पर लोग राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित है कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं मेहनत करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भारत में जो लोग हैं हम लोग हैं कहीं ना कहीं लोग लालच में या अपने स्वार्थ के लिए हम लोग कुछ चीज़ों का नुकसान भी करते हैं या रिश्वत लेते हैं ईमानदारी काम रखते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश और विदेश में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे है जिसके बारे में आपने व्यवहारिक जो चीज़ें आपने देखी हैं उसको अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त किया बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी घर बैठे बैठे देश और विदेश का भ्रमण आपने कराया थैंक यू सो so मच <laughs> जरो मईलो प्रवास करिए जरो मईलो प्रवास करिए तो क्या बम्प न आए अथवा तो एक पॉन बब्बे बब्बे महीना त्रम चार ट्रीप करी तो होन अपने गाड़ी ना जो पहले लॉक खोल बंद करिए ऑन थाइने एटलो ऑन वागे ने तो हमें लोगों ने एम लागे गाड़ दीदी किली डिसिप्लिन है अगर क्या स्पीड में हाईवे फ्रीवे चढ़िया पी क्रेक मरवा नहीं आएज नहीं मुसाफरी में थाक ना लगे जरा जी ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया विदेश में जो है जब यात्रा करते हैं या कोई भी गाड़ी आप ले लेते हैं तो उसमें हॉर्न होती है हॉर्न नहीं बजाया जाता है हॉन बजाए तो फाइन मिलता है इसलिए वहाँ पर हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाया जाता और जिस गति से आप चलते हो वो गति को नॉर्मल गति से चलते हैं और वो कहीं भी आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सीधा सीधा आप जो है अपनी यात्राओं को करते हैं तो ये वो ट्रैफिक नियम ट्रैफिक रूल जो है सभी लोग फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप उन सभी चीज़ों को फॉलोअप करते हैं तो स्ट्रेट वे में चलते हैं सभी लोग नियम को फॉलो करते हैं सभी लोग इसीलिए वहाँ पर यात्रा करना बड़े हज़ारों किलोमीटर आप दूरी तय करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता और ना ही आप थकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बात की है है जो आपने बताया। दुर्लभ भाई ही बातें आपसे हुई। मुझे लगता है कि हमारे सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए वक्त हो गया इजाजत का और जाते, -जाते राजस्थान के सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक मैसेज के तो ब्रह्मा कुमारी में जी और एन कोर्स कर अथवा तो, तो एन मेडिटेशन में ध्यान आपो ते ब सुख दुख बढ़ू आप कोई अपने आपत नहीं तब सुख आपो कोई ने तो तुख आपसे दुख आपो तो दुख आपना है एट्ले दुआए दो और दुआई लो दुर्लभ भाई बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लोग जो चीज हम दुनिया को देते हैं वही चीज हमको वापस मिलता है इसीलिए कहा गया है कि दुआएँ दो और दुआएँ लो सुख दो और सुख लो मैंने अच्छी चीजें हमको देना है तो अच्छी चीजें हमको रिटर्न में मिलेगा अगर हम किसी को हम गुस्सा करते हैं तो कल वो भी हमें गुस्सा करेगा तो खराब चीज़ देने से खराब चीज़ें हमारे पास वापस आ जाएगी इससे अच्छा है कि हम लोग अच्छी भावनाओं के साथ लोगों के साथ डील करें सब में अच्छा देखें और हम खुद भी अच्छाई देने का प्रयास करेंगे और ये चीज़ें आपने ब्रह्मा कुमारी से सीखा इसलिए कहा कि आप वहाँ जाकर इन चीज़ों को सीख सकते हैं इसके लिए एक छोटा सा कोर्स भी होता है ध्यान मेडिटेशन सिखाते हैं जो आपने सीखा है और तब से आपके जीवन में जो है काफ़ी अच्छी प्रगति भी है और मन में शांति भी है तो यही बात आप लोगों को बताना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू सो मच आहार धन्यवाद रेडियो मधुबन में का आभार मानता हूँ <laughs> चलिए बहुत बहुत खुश, खुशी हुई आप भी हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने मैसेज भी अच्छा दिया अपना देश विदेश का यात्रा के बारे में बताया साथ साथ अपने व्यापार के बारे में बताया और अपने फैमिली के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इन सभी बातों को सुनकर बैठे बैठे वो लोग यात्रा कर चुके हैं देश विदेश का आपके शब्दों से जो भी आपकी भावनाएं थी हम तक पहुँची हैं और हमारे श्रोताओं तक पहुँची हैं थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के इस सलामी जिंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क आते रहो मिल गया मेरा दोस्त मेरा खुदा जाओ वो हमसे कहती हैं देखो खुदा ही मेरा हुआ मेहरबान देखो खुदा ही मेरा हुआ मेहरबान मेरा हुआ दोस्त मेरा खुदा